ममा हंसु अपमा तहा वरम तब भावा दास भावी बांडियमे व दुखम हय जस न लोह मोह मोहो हो जसन होय तण तणहा हया जसन होइ लोहो लोहो ह हो, हो जसन किंचनाइं प्रमाद को कर्म कहा है और अप्रमाद को अकर्म अर्थात जो प्रवृत्तियां युक्त है वे कर्म बंधन करने वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद रहित हैं वे कर्म बंधन नहीं करती प्रमाद के होने और न होने से मनुष्य क्रमशः बाल बुद्धि मूर्ख और पंडित कहलाता है जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं और जो ममत्व से अपने पास कुछ भी न रखता हो उसका लोभ नष्ट हो जाता है प्रमाद को कर्म कहा है अब प्रमाद को अकर्म जो प्रवृत्तियां प्रमाद युक्त है वे कर्म बंधन वाली हैं जो प्रवृत्तियां प्रमाद रहे थे वे कर्म बंधन नहीं करती प्रमाद के होने न होने से मनुष्य क्रमशा मूढ़ और प्रज्ञावान कहलाता है जो मैं कह रहा था उससे जुड़ा हुआ सूत्र है। महावीर करने को कर्म नहीं कहते ना करने को अकर्म नहीं कहते हम करते हैं तो कहते हैं कर्म और नहीं करते हैं तो कहते हैं अकर्म हमारा जानना बहुत ऊपरी है आपने क्रोध नहीं किया तो आप कहते हैं मैंने क्रोध नहीं किया आपने क्रोध किया तो आप कहते हैं मैंने क्रोध किया जब आप कुछ करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं और कुछ नहीं करते तो उसे अकर्म कहते हैं महावीर प्रमात्म को कर्म कहते हैं करने को नहीं महावीर कहते हैं मूर्छा से किया हुआ हो तो कर्म होश पूर्वक किया हो तो अकर्म जरा जटिल और थोड़ा गहन उतरना पड़े अगर आपने कोई भी काम बेहोशी पूर्वक किया हो आपको करना पड़ा हो आप अचेतन हो गए हो करते वक्त आप अपने मालिक ना रहे हो करते वक्त आपको ऐसा लगा हो जैसे आप प्रजेस्ट हो गए हैं किसी ने आपसे करवा लिया है आप मुक्त नियंता ना रहे हो तो कर्म अगर आप अपने कर्म के मालिक हो नियंता हो किसी ने करवा ना लिया हो आपने ही किया हो पूरी सचेतनता से पूरे होश से अप्रमाश से तो महावीर कहते हैं अकर्म इसे हम उदाहरण लेके समझें आपने क्रोध किया क्या आप कह सकते हैं आपने क्रोध किया या आपसे क्रोध करवा लिया गया एक आदमी ने गाली दी एक आदमी ने आपको धक्का मार दिया एक आदमी ने आपके पैर पे पैर रख दिया एक आदमी ने आपको इस ढंग से देखा इस ढंग का व्यवहार किया कि क्रोध आप में हुआ क्रोध आप में किसी से पैदा हुआ यह आदमी गाली ना देता है यह आदमी पैर पर पैर ना रख देता है यह आदमी इस बद्दे ढंग से देखता नहीं तो क्रोध नहीं होता क्रोध आपने नहीं किया किसी और ने आपसे करवा लिया पहली बात मालिक कोई और है मालिक आप नहीं है इसको कर्म कहना ही फिचूल है करने वाले ही जब आप नहीं है से कर्म कहना फिजूल है बटन हमने दबाई और पंखा चल पड़ा पंखा नहीं कह सकता कि यह मेरा कर्म है या कि कह सकता है बटन बंद कर दी पंखा चलना बंद हो गया यह पंखे से करवाया गया पंखा मालिक नहीं है पंखा अपने बस में नहीं पंखा किसी और के बस में और के बस में होने का मतलब होता है बेहोश होना जब आप क्रोध करते हैं तब आप होश में करते हैं कभी आपने होश में क्रोध किया करके देखना चाहिए पूरा होश संभाल कि मैं क्रोध कर रहा हूं और तब आप अचानक पाएंगे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई क्रोध तिरोहित हो गया होश पूर्वक आज तक क्रोध नहीं हो सका और जब भी होगा तब बेहोशी में होगा जब आप क्रोध करते हैं तब आप मौजूद नहीं होते आप यंत्रवत हो जाते हैं कोई बटन दबाता है क्रोध हो जाता है कोई बटन दबाता है प्रेम हो जाता है कोई बटन दबाता है ईर्षा हो जाती कोई बटन दबाता है ये हो जाता है वो हो जाता आप है कि सिर्फ बटनों का एक जोड़ एक मशीन है जिसमें कई बटने लगी यहां से दबाव ऐसा, ऐसा हो जाता है वहां से दबाव वैसा हो जाता एक आदमी मुस्कुराते हुए आके कह देता है कुछ दो शब्द प्रशंसा के भीतर कैसे गीत लहराने लगते वीणा बजने लगती और एक आदमी जरा तिरछी आंख से देख देता है और एक तरसकार का भाव आंख से झलक जाता है भीतर तो सब फूल मुरझा जा जाते सब धारा रुक जाती गीत की आग जलने लगती धुआं फैलने लगता आप हैं या सिर्फ चारों तरफ से आने वाली संवेदनाओं का आघात आपको चलायमान करता रहता है महावीर कहते हैं मैं उसे ही कर्म कहता हूं जो प्रमाद में किया गया हो उसी से बंधन निर्मित होता है इसलिए कर्म कहता हूं जिसको आपने मूर्छा में किया है उससे आप बंध जाएंगे करने में ही बंध गए हैं करने के पहले भी बंधे थे इसीलिए किया है वो बंधन है अगर हम अपने कर्मों की जांच प्रताल करें तो हम पाएंगे वो सभी ऐसे वे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसमें हम कहीं भी मालिक नहीं हम केवल तंतुओं का एक जोड़ हैं और जगह जगह से तंतु खींचे जाते हैं और हमारे भीतर कुछ होता है इसे महावीर कहते हैं प्रमाद मूर्छा बेहोशी अचेतना एक आदमी ने गाली दी क्रोध हो गया दोनों के बीच में जरा भी अंतराल नहीं है जहां आप सजग हुए हो और जहां आपने होश पूर्वक सुना हो कि गाली दी गई और जहां आपने होश पूर्वक भीतर देखा हो कि कहां क्रोध पैदा हो रहा है आप अगर दूर खड़े हो गए हो गाली दी गई है गाली सुनी गई है गाली देने वाले के भीतर क्या हो रहा है गाली सुनने वाले के भीतर क्या हो रहा है अगर इन दोनों के पार खड़े होकर आपने देखा हो क्षण भर तो उसका नाम होश है कहा लगी गाली कहा घाव किया उसने कहा छू दिया कोई पुराना छिपा हुआ घाव कहां हरा हो गया कोई दबा हुआ घाव कहां पड़ी चोट क्यों पड़ी चोट कहां भीतर मवाद बहने लगी इसको अगर आपने खड़े होकर निष्पक्ष भाव से देखा हो जैसे ये गाली किसी और को दी गई हो और ने तो दी है किसी और को दी गई हो अगर यह भी आपने देखा हो तो आप होश के क्षण में तो अप्रमाद है और फिर आपने निर्णय किया हो कि क्या करना और यह निर्णय शुद्ध रूप से आपका हो यह निर्णय आपसे करवा करवाना लिया गया हो यह निर्णय आपका हो बुद्ध को कोई गाली दे महावीर को कोई पत्थर मारे जीसस को कोई सूली लगाए तो भी वे साक्षी बने रहते हैं ये जो साक्षी भाव है तो भी वे देखते रहते हैं जीसस मरते वक्त भी प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सबको माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ये वही आदमी कह सकता है जो अपने शरीर से भी दूर खड़ा हो नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं आप आपको कोई सूली दे रहा हो और आप यह कह सकते हैं इनको माफ कर देना जीसस के शिष्य नहीं सोच रहे थे ऐसा जीसस के शिष्य सोच रहे थे इस वक्त होगा चमत्कार पृथ्वी फटेगी आग बरसेगी, आकाश बरसे महाप्रलय हो जाएगी जीसस का एक इशारा और भगवान से कहना कि नष्ट कर दो इन सबको अभी चमत्कार हो जाएगा लेकिन जीसस ने जो कहा वो असली चमत्कार है अगर जीसस ने ये कहा होता कि नष्ट कर दो इन सबको आग लगा दो राख कर दो इस पूरी भूमि को जिन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मैं जो ईश्वर का इकलौता बेटा हूं हे पिता नुष्ट कर दे इन सबको तो शिष्य समझते कि चमत्कार हुआ लेकिन ये चमत्कार नहीं था ये तो आप भी करते ये तो कोई भी कर सकता था ये चमत्कार था ही नहीं क्योंकि ये तो जिसको सूली लगती है वो करता ही है हो या ना हो ये दूसरी बात सूली तो बहुत दूर है कांटा गढ़ता है तो सारी दुनिया में आग लगवा देने की इच्छा होती जरा सद्धांत में दर्द होता है तो लगता है कोई ईश्वर वगैरह नहीं सब नरक है ये तो सभी करते हैं आप थोड़ा सोचें आप सुली सूलिट के होते क्या भाव उठता आपके भीतर ना तो पृथ्वी फटती आपके कहने से क्योंकि ऐसा फटने लगे तो एक दिन बिना फटी नहीं रह सकती एक क्षण नहीं रह सकती ना कोई सूरज आग बरसाता और न कुछ होता लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मन तो यही होता कि हो जाए ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो जिंदगी में दस पांच बार हत्याएं करने का विचार न करता हो दस पांच बार अपनी हत्या करने का विचार न करता हो दस पांच बार सारी दुनिया को नष्ट कर देने का जिसे ख्याल ना आ जाता हो ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जीसस ने ये जो कहा कि इनको माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं इसमें कई बातें निहित हैं पहली बात ये जीसस के साथ कर रहे हैं ऐसा जीसस को अगर लगता हो तो ये बात पैदा नहीं हो सकती जिसके साथ ये कर रहे हैं वो जीसस से उतना ही दूर है जितना कि ये करने वाले लोग दूर है ये चेतना भीतर अलग खड़ी है। एक तीसरा कौन मौजूद हो गया है साधारण आदमी की जिंदगी में दो कौन होते हैं करने वाला जिसपे किया जा रहा है वो होश वाले आदमी की जिंदगी में तीन कोण होते हैं जो कर रहा है वो जिस पे किया जा रहा है वो और जो दोनों को देख रहा है वो ये जो थर्ड ये जो तीसरा है ये जो तीसरी आंख है ये जो देखने का तीसरा स्थान है इसे महावीर कहते हैं अप्रमाद बड़ा मुश्किल है सूली पे चढ़े हो हाथ में खिले ठोंके जा रहे हो होश बचाए रखना मुश्किल है जरा सा एक आदमी धक्का देता है होश खो जाता है। हमारा होश है ही कितना किसी आदमी का होश मिटाना हो जरा सी कुछ भी करने की जरूरत नहीं जरा सा कुछ और सारा होश खो जाता है होश जैसे है ही नहीं एक झीनी पर्थ है झूठी पर्थ है ऊपर ऊपर जरा सा कंपन सब टूट जाता है किसी भी आदमी को पागल करने में कितनी देर लगती है आप जरूर दूसरों के बाबत सोच रहे होंगे जिन जिन को आपने पागल किया है अपने बाबत सोचिए पत्नी एक शब्द बोल देती है और आप पागल हो जाए पत्नी को भी तब तक राहत नहीं मिलती जब तक आप पागल हो न जाए अगर न हो तो उसको लगता है बस के बाहर हो गए एक मित्र मेरे पास आते हैं पत्नी करकशा है उपद्रवी है मैं मुझसे बार बार कहते हैं क्या करूँ सब संभाल के घर जाता हूँ लेकिन उसका एक शब्द और आग में घी का काम हो जाता बस वो पदरव शुरू हो जाता मैंने उनसे कहा कि एक दिन संभाल के मत जाओ क्योंकि संभाल के तुम जो जाते हो वही तुम्हारे भीतर इकट्ठा हो जाता फिर पत्नी जरा सा घी छिड़क देती तो आग तो तुम संभाल के ला रहे हो एक दिन तुम संभाल के जाओ ही मत गीत गुनगुनाते जाओ नाचते जाओ संभाल के मत जाओ कोई फिक्र मत करो जो होगा देखा जाएगा और जब पत्नी कुछ करे क्योंकि तुमने आज तक बहुत क्रोध पत्नी पे कर लिया कोई परिणाम तो होता नहीं कोई हल तो होता नहीं एक नई तरकीब का उपयोग करो जब पत्नी कुछ करे तो तुम मुस्कुराते रहना कुछ नहीं करना ऐसा नहीं कुछ नहीं करोगे तो मुश्किल पड़ेगी तुम मुस्कुराते रहना ये कुछ करना रहेगा एक बहाना रहेगा हंसते रहना पांच सात दिन बाद उनकी पत्नी ने आके कहा कि मेरे पति को क्या हो गया बिल्कुल हाथ के बाहर जाते हुए मालूम पड़ते हैं। उनका दिमाग तो ठीक पहले मैं कुछ कहती थी तो कुरदूत होते थे वो समझ में आता था अब मैं कुछ कहती हूँ तो वो हंसते इसका मतलब क्या है उनका दिमाग तो ठीक है जब उनका दिमाग बिगड़ जाता था तब पत्नी मानती थी कि ठीक है क्योंकि वो नॉर्मल था अब ठीक हो रहा है तो पत्नी समझती है कि दिमाग कुछ खराब हो रहा है स्वभाव था तो जब कोई गाली दे तो हंसना तो अगर जीसस को सूली देने वाले लोगों को लगा हो कि यह आदमी पागल है तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि अब नॉर्मल था असाधारण थी ये बात जो सूली दे रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी की है प्रभु इन्हें माफ कर देना हम सब जीते हैं प्रमाद में इसलिए प्रमाद में होना हमारी साधारण नॉर्मल अवस्था हो गई है हमारे बीच कोई जरा होश से जिए तो हमें अड़चन मालूम होती क्योंकि होश से जीने वाला हमारे बंधन के बाहर होने लगता है होश से जीने वाला हमारे हाथ के बाहर खेसकने लगता है क्योंकि होश से जीने वाले का अर्थ है कि हम बटन दबाते हैं उसके भीतर क्रोध नहीं होता हम बटन दबाते हैं उसके भीतर आनंद नहीं होता वो अपना मालिक होता जा रहा है अब जब वो आनंदित होता है होता एक और ध्यान रखने की बात है कि आनंदित आप अकेले हो सकते हैं लेकिन क्रोधित आप अकेले नहीं हो सकते आनंद के लिए किसी की आप को अपेक्षा नहीं है कि कोई आपकी बटन दबाए इसलिए हमने कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपना परम मालिक हो जाता तो परम आनंद को उपलब्ध हो जाता कुछ है कुछ चीजें हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं जो दूसरों पर निर्भर है वो प्रमाद में ही हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं जो किसी पर निर्भर नहीं स्वतंत्र हैं वे अप्रमाद में हो सकते हैं इसलिए महावीर कहते हैं प्रमाद को कर्म कर्म बंधन के कारण जब भी हम बेहोशी में कुछ कर रहे हैं हम बंध रहे हैं और ये कर्म बंधन हमें लंबी यात्राओं में उलझा देगा लंबे जाल में डाल देगा अप्रमाद को अकर्म होश को अकर्म कहा महावीर ने अगर आप होशपूर्वक क्रोध कर सकते हैं तो महावीर कहते हैं कि आपको क्रोध का कोई बंधन नहीं होगा लेकिन होशपूर्वक क्रोध होता ही नहीं अगर आप होशपूर्वक चोरी कर सकते हैं तो महावीर कहते हैं चोरी अकर्म इसमें फिर कोई कर्म बंधन नहीं है लेकिन होशपूर्वक चोरी होती ही नहीं अगर आप होशपूर्वक हत्या कर सकते हैं तो महावीर हिम्मतवर हैं, वो कहते हैं इसमें कोई कर्म का बंधन नहीं आप होशपूर्वक हत्या करें लेकिन होशपूर्वक हत्या होती ही नहीं हत्या होती, हत्या होती ही अनिवार्य रूप से बेहोशी में तो महावीर कहते हैं कि एक ही है नियम होशपूर्वक एक ही है पुण्य होशपूर्वक एक ही है धर्म पूर्वक फिर सारी छूट है होश पूर्वक जो भी करना हो करो धर्म को इतना इसेंशियल इतना सारभूत कम ही लोगों ने समझा और कहा है इसलिए महावीर की सारी उपदेशना उनकी सारी धर्मदेशना इस एक ही शब्द के आसपास घूमती है होश विवेक जागरूकता अप्रमाद इतना मूल्य दिया है उन्होंने तो सोचने जैसा है नीति की दूसरी कोई आधारशिला नहीं रखी यह करना बुरा है यह करना अच्छा है इस पर महावीर का जोर नहीं लेकिन तब बड़ी हैरानी होती महावीर को जिन्होंने 2500 साल अनुगमन किया है उनको होश की कोई फिक्र नहीं है उनको कर्मों की फिक्र वो कहते हैं यह कर्म ठीक वो कर्म गलत इस फर्क को समझ लें जब मैं कहता हूं यह कर्म ठीक ये कर्म गलत तो होश का कोई सवाल नहीं जब मैं कहता हूं होश ठीक बेहोशी गलत तो कर्म का कोई सवाल नहीं जिस कर्म के साथ भी मैं होश जोड़ लेता हूं वो ठीक हो जाता है वो अकर्म हो जाता है उसका कोई बंधन नहीं रह जाता और जिस कर्म के साथ मैं होश नहीं जोड़ पाता हूं वो पाप है वो बंधन है वह अधर्म है, वो कर्म रहस्य यह है कि जो भी गलत है उसके साथ होश नहीं जोड़ा जा सकता गलत होने का मतलब ही यह है कि वो केवल बेहोशी में ही संभव है गलत होने का एक ही गहरा मतलब है कि जो बेहोशी में ही संभव है सही होने का एक ही मतलब है कि जो केवल होश में ही होता है बेहोशी में कभी नहीं होता इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि आप अगर बेहोशी से दान करते हैं तो वह बंधन है एक आदमी रास्ते पर भीख मांगता हुआ खड़ा आप अकेले जा रहे हैं तो आप भीख मांगने वाले की फिक्र नहीं करते चार लोग आपके साथ हैं, और भीख मांगने वाला हाथ फैला देता है तो आपको कुछ देना पड़ता है ये भीख मांगने वाले को आप नहीं देते अपनी इज्जत को जो चार लोगों के सामने दांव पे लगी इसलिए भिखारी भी जानता है कि अकेले आदमी से उलझना ठीक नहीं चार आदमियों के सामने हाथ फैला देता पैर पकड़ लेता उस वक्त सवाल यह नहीं है कि भिखारी को देना है उस वक्त सवाल यह है कि लोग क्या कहेंगे कि दो पैसे ना दे सके आपका हाथ खीसे में जाता है ये लोगों के लिए जा रहा है जो मौजूद है ये दान नहीं है ये मूर्छा है आप भिखारी को दे रहे हैं लेकिन कहीं कोई दया भाव नहीं ये है ये मूर्छा है आप दान करते हैं कि मंदिर पर मेरे नाम का पत्थर लग जाए यह मूर्छा है आप ही ना बचे मंदिर का पत्थर कितने दिन बचेगा और जरा जाकर देखें पुराने मंदिरों के जो पत्थर लगे कौन उनको पढ़ रहा वो भी आप ही जैसे लोग लगवा गए आप भी लगवा जाएंगे अगर दान मूर्छा है तो कर्म बंधन लेकिन दान मूर्छा से हो ही नहीं सकता अगर हो रहा है तो उसका मतलब वो दान नहीं है आप धोखे में हो कुछ और है चार लोगों में प्रशंसा मिलेगी ये दान नहीं है हजारों साल तक नाम रहेगा ये दान नहीं है ये तो सौदा है ये तो सीधा सौदा है अगर अकेले भी हैं आप कोई देखने वाला नहीं और भिकारी हाथ फैलाता है तब भी जरूरी नहीं कि दान ही हो कई बार ऐसा होता है कि इंकार करना ज्यादा महंगा और दे देना सस्ता होता है एक दो पैसे दे देने में ज्यादा सस्ता मालूम पड़ता है मामला बजाय कहने में कि नहीं देंगे ये नहीं देना ज्यादा महंगा मालूम पड़ता है आप दो पैसे दे देते भिखारियों को लोग अक्सर दान नहीं देते सिर्फ टालने की रुस्वत देते कि जाओ आगे बढ़ो रुस्वत है और भिखारी भी अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादा शोरगुल मचाओ डटे रहो आप देखेंगे भिखारी डटे ही रहता है वो भी जानता है कि एक सीमा है वहां तक रुको एक सीमा है जहां ये आदमी रुस्बत देगा कि अब जाओ भिखारी भी जानते हैं कि दान कोई नहीं देता इसलिए भिखारी भी आप ये मत सोचना की अनुग्रहित होते हैं भिखारी भी जानते हैं अच्छा बुद्धू बनाया जब वो लेके आपसे चले जाते तो आप ये मत सोचना कि वो समझते हैं कि बड़ा दानी आदमी हाँ मिल गया था आप रुस्वत देते हैं बेकारी भी जानता है कि ये रुस्वत है इसलिए जानता है कि आपकी सहनशीलता की सीमा को तोड़ना जरूरी तब आपका हाथ खींचे में जाता है कितनी सहनशीलता है इस पर निर्भर करता है अकेले में भी अगर आप देते हैं तो टालने के लिए हटाने के लिए तो फिर दान नहीं है मूर्छा है दान मूर्छा से हो ही नहीं सकता अगर मूर्छा है दान नहीं हो सकता चोरी बिना मूर्छा के नहीं हो सकती अगर आप होश पूर्वक चोरी करने जाए जा ही ना सकेंगे अगर आप होशपूर्वक किसी की चीज उठाना चाहें उठा ही ना सकेंगे और अगर उठा लें, तो जरा भीतर गौर करके देखना जिस क्षण उठाएंगे उस क्षण होश खो जाएगा मोह पकड़ लेगा लोक पकड़ लेगा तृष्णा पकड़ लेगी होश खो जाएगा तो एक बारीक संतुलन है भीतर होश और बेहोशी का जो आदमी होशपूर्वक जी रहा है उससे पाप नहीं होता इसका मतलब यह नहीं कि महावीर चलेंगे तो कोई चींटी कभी मरेगी ही नहीं महावीर चलेंगे तो चींटी मर सकती है मरेगी फिर भी महावीर कहते हैं उसमें पाप नहीं क्योंकि महावीर अपने कहीं पूरे होश पूर्वक चल रहे हैं अपने होश में कोई कमी नहीं है अब अगर चींटी मरती है तो यह केवल प्रकृति की व्यवस्था है महावीर का कोई हाथ नहीं और आप आप भी चल रहे हैं उसी रास्ते पर और चींटी मरती है तो आपको पाप लगेगा ये जरा अजीब सा गणित मालूम पड़ता है महावीर चलते हैं पाप नहीं लगता आप चलते हैं पाप लगता है चींटी वही मरती है क्या फर्क है आप बेहोशी से चल रहे हैं इसलिए प्रकृति दत्त मरना नहीं है चींटी का आपका हाथ आप अपनी तरफ से होश से चले होते आपने मारने के लिए न जाने न अनजाने कोई चेष्टा की होती आपने सब भांति अपने होश को संभाल के कदम उठाया होता फिर चींटी मर जाती वो चींटी जाने प्रकृति जाने आप जिम्मेवार नहीं थे आप जो कर सकते थे वो किया था लेकिन आप बेहोशी से चल रहे हैं आपको पता नहीं कि आप चल रहे हैं आपको ये पता नहीं पैर आपका कहां पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है आपका सिर कहीं आसमान में घूम रहा है पैर जमीन पे चल रहे हैं। आप मौजूद यहां हैं, शरीर से मन कहीं और है ये जो बेहोश चलना है इसमें जो चींटी मर रही है उसमें आप जुम्मेवार वो जुम्मेवार बेहोशी की जुम्मेवारी है चींटी के मरने की नहीं चींटी तो आपके होश में भी मर सकती है लेकिन तब जुम्मेवारी आपकी नहीं महावीर चालीस साल जिए और ये बड़ी गहन चिंतना का विषय रहा है तत्व दार्शनिकों को तत्वज्ञों को कि महावीर को ज्ञान हुआ उसके बाद वो चालीस साल जिंदा थे तो कर्म तो कुछ किया ही होगा इन चालीस सालों में जो कर्म किया उसका बंधन महावीर पर हुआ या नहीं कितना ही कम किया हो कुछ तो किया ही होगा उठे होंगे बैठे होंगे नहीं उठे नहीं बैठे सांस तो ली होगी सांस लेने में भी तो जीवाणु मर रहे लाखों मर रहे एक श्वास में कोई एक लाख जीवाणु मर जाते वो बहुत छोटे हैं सूक्ष्म में और जब महावीर ने पहली दफे इनकी बात कही थी तो लोगों को भरोसे नहीं आया कि सांस में कहां के जीवाणु लेकिन अब तो विज्ञान कहता है कि वो हैं और महावीर ने जितनी संख्या बताई थी उससे ज्यादा संख्या है आपके ख्याल में नहीं आप एक चुंबन लेते हैं तो एक लाख जीवाणु मर जाते दो ओठों के संस्पर्श के दबाव में एक लाख जीवाणु मर जाते ये वैज्ञानिक कहते हैं महावीर ने तो बहुत पहले इशारा किया था कि श्वास लेते हैं तो भी जीवाणु मर जाते इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि महावीर ने प्राणायाम जैसी क्रियाओं को जरा भी जगह नहीं दी यह हैरानी की बात है क्योंकि योग प्राणायाम पे इतना जोर देता उसके कारण बिल्कुल दूसरे लेकिन महावीर ने बिल्कुल जोर नहीं दिया क्योंकि इतने जोर से श्वास का लेना छोड़ना महावीर को लगा अकारण हिंसा को बढ़ा देना हो जाएगा इसलिए महावीर उतनी ही श्वास लेते हैं जितने के बिना नहीं चल सकता जितने के बिना नहीं चल सकता श्वास लेने में भी महावीर होश में है जिसके बिना नहीं चल सकता अनिवार्य है जो होने के लिए बस उतनी ही श्वास वो भी होश में है वो इसलिए दौड़ते नहीं कि श्वास तेज ना हो जाए चिल्लाते नहीं कि श्वास तेज ना हो जाए उतना ही बोलते हैं जितना अपरिहारी है चुप रह जाते हैं, क्योंकि जब कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें अगर बेहोशी है तो हिंसा हो रही है पर फिर भी महावीर बोले फिर भी महावीर चले नहीं कुछ किया तो श्वास तो ली रात जमीन पर लेटे तो शरीर का वजन पड़ा होगा जब एक चुंबन में एक लाख कीटाणु मर जाते हैं तो जब आदमी जमीन पर लेटेगा कितना ही साफ सुथरा करके लेटे करोड़ों कीटाणु मर जाएंगे करोड़ों जीवाणु मर जाएंगे महावीर रात करवट नहीं लेते फिर भी एक करवट तो लेनी ही पड़ेगी सोते वक्त एक बार तो पृथ्वी छूनी ही पड़ेगी महावीर रात में करवट नहीं बदलते कि बार बार बहुत सी हिंसा अकारण है एक करवट से काम चल जाता है तो बस एक करवट काफी है एक ही करवट सोए रहते हैं फिर भी एक करवट तो सोते ही हैं आप ज्यादा हिंसा करते होंगे वो कम करते हैं लेकिन नहीं करते हैं ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता तो सवाल है कि महावीर ने चालीस साल में इतनी हिंसा की उसका कर्म बंधन अगर हुआ हो तो फिर वो मोक्ष कैसे जा सकते उनका पुनर्जन्म होगा उतना बंधन उतना संस्कार फिर जीवन में ले आएगा लेकिन नहीं कोई कर्म बंधन नहीं होता क्योंकि महावीर की कर्म की परिभाषा हम समझ लें। जो हम मूर्छा पूर्वक करते हैं तभी कर्म बंधन होता है जो हम होश पूर्वक करते हैं कोई कर्म बंधन नहीं होता तो महावीर ये नहीं कहते आप क्या करते हैं महावीर यह कहते हैं कि आप कैसे करते हैं क्या महत्वपूर्ण नहीं है भीतर का होश महत्वपूर्ण है प्रमाद को कर्म अप्रमाद को अकर्म कहा है अर्थात जो प्रवृत्तियां प्रमादयुक्त थे वे कर्म बंधन करने वाली हैं और जो प्रवत्तियां प्रमाद रहित थे वे कर्म बंधन नहीं करती इसलिए उन प्रवृत्तियों की खोज कर लेना जो मूर्छा के बिना नहीं हो सकती उनको छोड़ना उन प्रवृत्तियों की भी खोज कर लेना जो बेहोशी में हो ही नहीं सकती सिर्फ होश में होती है उनकी खोज करना उनका अभ्यास करना लेकिन यह अभ्यास बहिर्मुखी ना हो भीतरी हो और होश से प्रारंभ होता हो, होश को बढ़ाना ताकि वे प्रवृत्तियां बढ़ जाएं जीवन में जो होश में ही होती हैं जैसे मैंने कहा प्रेम अगर आप बेहोश हैं तो पहले तरह का प्रेम होगा अगर थोड़े से होश में और थोड़े से बेहोश में है तो दूसरे तरह का प्रेम होगा अगर बिल्कुल होश में है तो तीसरे तरह का प्रेम होगा प्रेम करुणा बन जाएगी अगर बेहोश है तो करुणा काम वासना बन जाती अगर दोनों के मध्य में है तो काम और करुणा के बीच में वो जो कवियों का प्रेम है वो होता है प्रमाद के होने और न होने से ज्ञान के होने या न होने से नहीं प्रमाद के होने या न होने से महावीर कहते हैं मैं किसी को मूल और किसी को ज्ञानी कहता हूं वो कितना जानता है इससे नहीं कितना होश पूर्वक जीता है इससे उसकी जानकारी कितनी है इससे मैं उसे ज्ञानी नहीं कहता हूं और उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है इससे अज्ञानी भी नहीं कहता हूं जानकारी का ढेर लगा हो और आदमी बेहोश जी रहा हो मैंने सुना है एडिसन के बाबत शायद इस सदी का बड़े से बड़ा जानकार आदमी था एक आविष्कार एडिसन ने किए कोई दूसरे आदमी ने किए नहीं आपकी जिंदगी अधिकतर एडिसन से घिरी है चाहे आप कहते कितने कि हम भारतीय और हम महावीर और बुद्ध से घिरे हैं भूल में मत रहना महावीर और बुद्ध से आपके फासले अनंत घिरे आप किसी और से एडिशन से ज्यादा घिरे हैं बजाय महावीर या बुद्ध के बिजली का बटन दबाओ तो एडिशन का आविष्कार है रेडियो खोलो तो एडिशन का आविष्कार है फोन उठाओ तो एडिशन का आविष्कार है हिलो डुलो सब तरफ एडिशन आविष्कार जो हमारी जिंदगी के हिस्से बन गए इस आदमी के पास जानकारी का अंत नहीं था बड़ा अद्भुत लेकिन एक दिन एडिशन का एक मित्र मिलने आया है एडिशन सुबह सुबह अपना नाश्ता करता है नाश्ता रखा हुआ है और एडिशन किसी सवाल को हल करने में लगा है नौकर को आज्ञा नहीं है कि वो कहे चुपचाप नाश्ता रख जाए मित्र ने देखा एडिशन अपने काम में नाश्ता तैयार है उसने नाश्ता कर लिया प्लेट साफ करके ढाक के रख दी थोड़ी देर बाद जब एडिशन ने अपनी आंख उठाई कागज के ऊपर देखा मित्र आया है कहा कि बड़ा अच्छा हुआ आए नजर डाली खाली प्लेट पर एडिशन ने कहा देर से आए पहले आते तो तुम भी नाश्ता कर लेते मैं नाश्ता कर चुका खाली प्लेट जानकारी अद्भुत है इस आदमी की लेकिन होश होश बिल्कुल नहीं होश और बात है जानकारी और बात है आप कितना जानते हैं ये अंततः निर्णायक नहीं है धर्म की दृष्टि से आप कितने हैं कितने चेतन कितने जगे हुए इस पर निर्भर करेगा कबीर की जानकारी कुछ भी नहीं है लेकिन होश अनूठा मोहम्मद की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन होश अनूठा है जीसस की जानकारी क्या है कुछ भी नहीं एक बढ़ई के लड़के की जानकारी हो भी क्या सकती है लेकिन होश अनूठा है एडिशन नाश्ते में भी बेहोश हो जाता है और जीसस सूली पर भी होश में इसलिए महावीर कहते हैं प्रमात को मैं कहता हूं मूर्खता अप्रमाद को मैं कहता हूं पांडित्य प्रज्ञा जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं जो प्रज्ञावान है उसको यह सूत्र ख्याल में आ जाएगा जीवन की व्यवस्था का जीवन की जो आंतरिक व्यवस्था है वो ये है जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं अगर आपको दुख है तो आप जानना कि मोह है दुख हम सभी सभी को है कम ज्यादा और हर आदमी सोचता उससे ज्यादा दुखी आदमी संसार में दूसरा नहीं आदमी सोचता सारे दुख के हिमालय वही ढो रहा जिससे मोह नहीं उससे दुख नहीं अगर आपको ऐसा लगता हो कि दुख के हिमालय ढो रहे हैं तो समझ लेना कि मोह के प्रशांत सागर भी आपके भीतर होंगे मोह के बिना दुख होता ही नहीं जब भी दुख होता है मोह से होता है मोह का अर्थ है ममत मोह का अर्थ है मेरा का भाव मकान में आग लग गई मेरा है तो दुख होता है मेरा नहीं है तो दुख नहीं होता मेरा नहीं है तो सहानुभूति दिखा सकते हैं आप लेकिन उसमें भी एक रस होता है मेरा है तब दुख होता है मकान वही है लेकिन अगर इंस्योर्ड है तो उतना दुख नहीं होता बीमा कंपनी का जाता होगा सरकार का जाता होगा अपना क्या जाता है? अपना है तो दुख होता है आपका बेटा मर गया छाती पीट रहे हैं और तभी एक चिट्ठी आपके हाथ लग जाए जिससे पता चले कि ये बेटा आपसे पैदा नहीं हुआ पत्नी का किसी और से संबंध था उससे पैदा हुआ, आंसू त्रोहित हो जाएंगे दुख विलीन हो जाएगा छुरी निकाल के पत्नी की तलाश में लग जाएंगे कि पत्नी कहा है क्या हो गया वही व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है सामने मरने में कोई कमी नहीं होती आपके इस जानकारी से इस पत्र से मौत हो गई है लेकिन मौत का दुख नहीं है मेरे का दुख है जो हमारा नहीं उसे हम मारना भी चाहते हैं जो हमारे विपरीत हो उसको हम नष्ट भी करना चाहते हैं जो अपना है उसे बचाना चाहते हैं महावीर कहते हैं जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं अगर दुख है तो जानना की मोह है जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं अगर मोह है तो उसके भीतर तृष्णा होती मेरा हम कहते ही क्यों हैं? क्योंकि बिना मेरे के मैं को खड़े होने की कोई जगह नहीं जितना मेरे मेरे का विस्तार होता है उतना बड़ा मेरा मैं होता है इसलिए मैं की एक ही तृष्णा है एक ही एक ही वासना है बड़ा बड़ा हो जाओ जिसके पास बड़ा राज्य है उसके पास बड़ा मैं है एक राजा का राज्य छीन लो राजी नहीं चिंता उसका मैं भी छिन जाता है सिकुड़ जाता है एक धनी का धन छीन लो धनी नहीं चिंता धनी सिकुड़ जाता है जो भी आपके पास है वो आपका फैलाव है मैं की एक ही तृष्णा है कि मैं ही बचूं सारा ब्रह्मांड मेरे अहंकार की भूमि बन जाए ये जो वासना है कि मैं फैलू मैं बचू सुरक्षित रहूं सदा रहूं अमृत को उपलब्ध हो जाऊं मेरी कोई सीमा ना हो अनंत हो जाए मेरा साम्राज्य यह है तृष्णा यह है डिजायर महावीर कहते हैं जिससे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं जिसको अपने मैं को बढ़ाना ही नहीं है वो मेरे से क्यों जुड़ेगा छोटे झोपड़े में जब आप रहते हैं तो आपका मैं भी उतना ही छोटा रहता है वाले का मैं बड़े महल में रहते हैं तो बड़े महल वाले का मैं मैं आपका खोज करता है कितनी बड़ी जगह घेर ले कितनी बड़ी जगह घेर ले स्पेस चाहिए मैं को फैलने के लिए इसलिए आप देखते हैं कि अगर एक नेता चल रहा हो भीड़ में तो बिल्कुल भीड़ के साथ नहीं चलता थोड़ी स्पेस थोड़ा आगे चलेगा भीड़ थोड़ी पीछे चलेगी जगह चाहिए अगर भीड़ बिल्कुल पास आ जाए तो नेता को तकलीफ शुरू हो जाती तकलीफ इसलिए शुरू हो जाती कि उसका जो विस्तार था मैं का वो छीना जा रहा और कोई आदमियों के नेता की है ऐसी बात नहीं अगर बंदरों का झुंड चल रहा हो तो जो नेता है उसमें जो बास उसके आसपास पास एक आदरपूर्ण स्थान होता है जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता बाकी बंदर की जो भीड़ है वो थोड़ी दूर पर जगह पर बैठेगी अगर आप नेता से मिलने गए तो बिल्कुल पास नहीं बैठ सकते अपने अपने स्थान पर बैठना पड़ता है एक जगह है उसको वैज्ञानिक कहते हैं टेरिटोरियल एक अहंकार है जो प्रदेश घेरता है फिर कितना बड़ा प्रदेश घेरता है जितना बड़ा घेरता है उतना मैं को मजा आता है उतना लगता है कि अब मैं मजबूत हूं शक्तिशाली इसलिए किसी सम्राट के कंधे पर हाथ जाके मत रख देना कहा जाता है कि हिटलर की जिंदगी में कोई उसके कंधे पर हाथ नहीं रख सका इतना फासले कभी नहीं मिटने दिया गोबिल्स हो कि उसके और निकट के मित्र हो वो भी एक फासले पर खड़े रहेंगे दूर कंधे पर कोई हाथ नहीं रख सकता हिटलर का कोई मित्र नहीं था मित्र बनाए नहीं जा सकते क्योंकि मित्र का मतलब है कि वो जो जगह है अहंकार की उसको आप दबाएंगे छीनेंगे राजनीतिक के, के आप अनुयायी हो सकते हैं शत्रु हो सकते हैं मित्र नहीं हो सकते ये जो महावीर कहते हैं जिसे मोह है उसे तृष्णा है अगर दुख है तो जानना कि मोह का सागर भरा है नीचे अगर मोह है तो जानना कि तृष्णा की दौड़ है पीछे जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं और इसलिए लोभ गहरे से गहरा तृष्णा भी लोभ का विस्तार है ग्रीट का मैं ज्यादा हो जाऊंगा ज्यादा होने की जो दौड़ है वो तृष्णा है ज्यादा होने की जो वृत्ति है वो लोभ है तृष्णा परिधि है लोभ केंद्र है परिधि सफल हो जाए तो मोह निर्मित होता है परिधि असफल निर्मित हो जाए असफल हो जाए तो क्रोध निर्मित होता है जितनी तृष्णा सफल होती जाए मोह बनता जाता है और जितनी सफल हो उतना दुख असफल हो तो दुख जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं और जो ममत से अपने पास कुछ भी नहीं रखता उसका लोभ नष्ट हो जाता क्या है उपाय फिर एक ही उपाय है मेरे को छीन करते जाना पत्नी होगी पर मेरे का भाव छीन कर ले बेटा होगा पर मेरे का भाव छीन करने मकान को रहने दे मकान को गिराने से कुछ ना गिरेगा मेरे को हटा ले मकान पर वो जो मेरे को चिपका दिया है वो जो आपके प्राण भी मकान की ईंट गारे में समा गए हैं उनको वापस हटा लें। मेरे को हटाते जाए को तोड़ते चले जाए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि मकान तो दूर, ये जो और पास का मकान है देह शरीर इससे भी पीछे हटा लें। ये हड्डियां भी मेरी नहीं है भी नहीं ये मांस भी मेरा नहीं ये खून भी मेरा नहीं ये चमड़ी भी मेरी नहीं है भी नहीं मैं नहीं था तब ये किसी और की हड्डियां थीं और मैं नहीं रहूंगा तब ये मांस किसी और का मांस हो जाएगा ये खून किसी और की नसों में बहेगा और ये चमड़ी किसी और के मकान का घेरा बनेगी ये मेरा है नहीं ये मेरे पहले भी था और मेरे बाद भी होगा इससे भी अपने को हटा लें फिर और भीतर मैं का एक मकान है मन का कहते हैं मेरे विचार तो जरा गौर से देखें कौन सा विचार आपका है सब विचार पर आए सब विचार पर आए सब संग्रह सब स्मृति है वहां से भी अपने को तोड़ ले तोड़ते चले जाए ममत्व से उस घड़ी तक उस समय तक जब तक कि मेरा कहने योग कुछ भी बचे जब कुछ भी ना बचे मेरा कहने योग तब जो शेष रह जाता है उसका नाम आत्मा है लेकिन हम तो ऐसे ही हम कहते हैं मेरी आत्मा मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती जहां तक मेरा होता है वहां तक आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता इसलिए बुद्ध ने तो कह दिया कि आत्मा शब्द ही छोड़ दो क्योंकि इससे मेरे का भाव पैदा होता है ये शब्द ही मत उपयोग करो क्योंकि इससे लगता है मेरा आत्मा का मतलब ही होता है मेरा ये छोड़ ही दो तो बुद्ध ने कहा शब्द ही छोड़ दो ताकि ये मेरा पूरी तरह टूट जाए कहीं मेरा ना बचे तब भी आप बचते हैं जब सब मेरा छूट जाता तब जो बचता है वही है आपका अस्तित्व वही है आपकी चेतना वही है आपकी आत्मा वो जो शून्य निराकार होना बच रहता है वही है आपकी मुक्ति वही है आनंद आज इतना ही रुकें पांच मिनट कीर्तन करें